आइए हम लोग सिर्फ प्रार्थना करेंशन के लिए धन्यवाद को सहायता ये के नाम से मांग दे आवाज नहीं आ रहा है सवाल है ये आवाज नहीं आ रहा है इसका आपने बताया कि हम हाँ, हम अपने फैंस ले ध्यान से ले सबको आवाज़ सुनाई दे रही है क्लियर है पीछे तक सुनाई दे रहा नहीं क्लियर नहीं बेस कम कर दो उसको बेस ज़्यादा हाँ हा? बेस काट दिया ट्रिपल ऊपर दे दो ट्रिपल है पीछे अभी अभी भी सुनाई नहीं दे रहा गूंज रहा आवाज़ गूंज रहा वॉल्यूम कम करो गेन कम करो गेन उसका अभी पीछे गेन और कम कर दो अभी सुनाई दे रहा क्लियर है बहन लोग के साइड में क्लियर है नहीं सुनाई दे रहा हाथ ऊपर कर दो चलें अभी क्लियर है चल जब आप आ, कि हम अपने फैसले ध्यान से लें पर जब बात हमारी शादी की आती है तो हम ऐसे मालूम चलेगा कि हमारे जीवन के लिए ठहराया है या बनाया है क्योंकि हमारा एक गलत फ़ैसला हम जीवन को बर्बाद कर सकता है ध्यान रखें शादी का विषय हमारे जीवन का एक मुख्य फैसला और एक चूक हमेशा के लिए आपके लिए आपके लिए बहुत बर्बादी खड़ा कर सकता है तो शादी के विषय में करना क्या है मेरे विषय मैंने कैसे किया पहले से ही प्रार्थना करता था क्या विषय प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु तुम मुझे ज्ञान और समझ दे कि तूने मेरे लिए किसको रखा है उसको पहचानने के लिए तो मुझे ज्ञान नहीं ऐसा होना ऐसे होना ऐसे होना उसकी पढ़ाई इतनी होनी ऐसा कुछ नहीं क्योंकि मैं जिससे प्रार्थना करता हूं वो सर्वज्ञानी है उसको मेरी पढ़ाई मालूम है उसको मेरे भविष्य का सारा कुछ जब मालूम है तब सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूं मुझे क्या दे ज्ञान और समझ दे ताकि उस व्यक्ति को पहचाना हम मार किधर खाते हैं के विषय शादी के, के कईयों के जीवन में प्रपोजल्स आए होंगे कई बार वो व्यक्ति का सार हमारे साथ जमता नहीं सेटिंग नहीं होता है तो पढ़ाई कम होगा पढ़ाई ज्यादा होगा या उसका ए, ए बी सी डी करके बहुत से फर्क होंगे ध्यान रखे सब सेट होकर कभी नहीं आएगा सब सेट होकर कभी आपको कोई नहीं आएगा परमेश्वर को स्वर्ग से किसी को गिराना पड़ेगा और परमेश्वर आएगा तो भी आपको पसंद नहीं आएगा ध्यान रखे हम विश्वासी होते वकत हमारी प्रार्थना जो आपके जीवन में जो अगला आएगा आप कौन परफेक्ट हो जो कि दूसरा बिल्कुल परफेक्ट हो चाह आप में कमियां हैं सामने वाले में भी कमियां होंगी और आपकी कमी को पूरा करने के लिए उसको परमेश्वर आपके जीवन में ला रहा अभी मैं और मेरी पत्नी को देख हाइट में कितना फर्क है मैं छे फुट का वो पांच फुट छुट दो मेरा पैर का नाप बारह इंच है और उनका हाइट पाँच है पैर पैर का निशान पाँच ही है दोनों में हाइट में कितना फर्क है लेकिन विषय हाइट का नहीं है पढ़ाई का नहीं बाहर का खूबसूरती का नहीं जो पर्शर लाता है अंदर आपने प्लान बना लिया आप पहचान नहीं पाएंगे और सही व्यक्ति आकर चला भी जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा और जो आपके जीवन में आएगा ना वो तो फिर आपके लिए सिरदर्दी बनेगा क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने दो नहीं तीन नहीं एक चुनकर रखा आपसे बड़, थोड़ा बड़ा होगा ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा कई लोग होते उम्र तो ज्यादा है लेकिन मन उनका बच्चे जैसे तो आपने ध्यान रखना प्रार्थना क्या करनी प्रभु क्या दे ज्ञान और समझ दे और ज्ञान और सम... जब आपके सामने व्यक्ति आता है तो मालूम कैसे चलता है आप लोग अगला है आजकल बहुत लोग यही करते हैं इसको भी मिल लेते हैं इससे भी बात कर फिर कल वो आया चलिए उससे भी बात कर लेते हैं इससे भी बात कर ले करके करके आखिरी में जिससे नहीं करना उसी से शादी कर बैठोगे दस लोगों को मिलने ना जाओ जब तक आपको आत्मा में तसल्ली नहीं होती बात करने ही ना जाओ और जब बात आती है आपने प्रार्थना किया बात किया आपको अगर थोड़ा सा भी हिचकिचाट हो रहा है उधर ही रुक जाओ अंदर तसल्ली हो तब बात को आगे बढ़ाओ और फिर बात करने वक्त प्रभु आपको हर कदम में क्या देता जाएगा साइन देता जाएगा फिर आपको पसंद आ गया तो माँ बाप को पसंद नहीं आएगा माँ बाप को पसंद आ गया तो मामा को नहीं पसंद आएगा मामे को पसंद आ गया तो आपको नहीं पसंद आएगा सबको खुश कराकर तो कभी कोई शादी होने वाली नहीं मैं खुलकर आपसे बोल रहा हूँ मेरी शादी जब हुई मेरी मम्मी मेरे से तीन दिन नहीं की मेरी मम्मी लेकिन पापा बोले ठीक है तेरे सामने एक विषय आ रहा है तू प्रार्थना कर देख मेरे पापा ने एमी को पहले देखा था बोले प्रार्थना कर कर देख तेरे को अगर आत्मा में तसली है तो फिर बात कर फिर मैं एमी को मिला बात किया फिर मैंने बोला मैं प्रार्थना करूंगा प्रार्थना करके मैंने अपने पापा को बोला एमी ने अपने माँ बाप को बोला फिर जाकर हम लोग का बात आगे बढ़ा तो क्या करना है इस विषय अंदर प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित हो व्यक्ति को पहचना कोई मुश्किल नहीं नहीं तो आप इसको भी मिले उसको भी मिले फिर बाद में सिक्का लेकर बैठ जाओ हेड एंड टेल करते रहना कौन सा था कौन सा नहीं था और दस लोगों से सलाह पूछने नहीं आना ये विषय में सलाह पूछने जाओगे आप गुमराह हो जाओगे क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने किसको बनाया केवल आपको ही मालूम चलेगा किसी और को नहीं मालूम चलेगा बाहर का खूबसूरती देकर नहीं जाना धोखा है अंदर बड़ा शैतान होगा बाहर से जो इसका मतलब नहीं जो प्रभु ने आपको चुना वो चुना आपके लिए जो चुना है बदसूरत होगा कु होगा लेकिन बाहर के खूबसूरती से बढ़कर है किधर का अंदर के खूबसूरती देखना एक है मेन चीज देखने का किया पढ़ाई, पढ़ाई नहीं अनपढ़ है तो भी पढ़ा सकते हैं अंग्रेजी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं अंग्रेजी भी कई लोगों की हम शादी की बात करते हैं सबसेट होकर आ जाता है वो बोलते हैं अंग्रेजी की मेरी किताबें पढ़ अब वो अंग्रेजी किताब नहीं पढ़ पाई तो तू मेरे लिए लायक नहीं अभी अंग्रेजी पढ़ने वाले को ढूंढते फिरते घूम रहे सो so, शर्त क्या रखना विश्वासी है वो का भय है यीशु को प्रभु कर कर मानता है या मानती है बाकी सब आराम से सिखाया जा सकता है बनाया जा सकता सो so, वो चीज़ को ध्यान रखे नहीं है तो बहुत धोखा आपने बताया कि कई बार परमेश्वर हमारे साथ बात नहीं करता हमारे फैसले को देखता है तो जब हम फैसला वचन के अनुसार लेते हैं तो थोड़ी दिक्कत आने पर हमारा मन कमज़ोर क्यों पड़ जाता है थोड़ा खो बताएं हमारा मन क्यों कमज़ोर पड़ जाता है कारण परमेश्वर के साथ जैसे उसकी उपस्थिति में चलना उपस्थिति में चलने का मतलब जिसे प्रभु के वचन को मनन करना वचन को सीखना ये आदत नहीं डालोगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आपसे आप आप कई बार नहीं कर पाएंगे प्रभु के साथ चलने का एक आदत डालना ये धर्म नहीं है ये एक संबंध है सो आप प्रभु की इच्छा से थोड़ा सा भी हट गए तो आप बेचैन हो जाएंगे लेकिन आदत क्या डालना है मैंने प्रतिदिन प्रभु के साथ बैठकर क्या करना है उसके वचन को मनन करना प्रार्थना करना ऐसे संबंध रहेगा तो थोड़ी सी भी कोई दिक्कत कहीं आ जाए तुरंत आपको अंदर मार चलेगा लेकिन अगर वो संबंध को आप महत्व नहीं दोगे आप ऐसे ही चल रहे हो तो आपको प्रभु की उपस्थिति मालूम नहीं चल पाएगी और आप बहुत निराश भी हो जाएंगे सो मुख्य चीज़ आपने करना क्या इस संबंध को बनाना कैसे बनेगा प्रभु के सामने अकेले बैठ वचन को क्या कर रहे हैं मनन करते हैं प्रार्थना करते हैं Uh, कुछ दिन पहले मेरे घर वालों ने एक लड़की देखी थी मेरा पक्का काम ना होने के कारण लड़की ने मना कर और मुझे अच्छा काम मिल गया है अब वो शादी के लिए बोलते हैं मुझे इसमें जानना है कि ये रिश्ता परमेश्वर की ओर से है नहीं अब अगली बात ध्यान से समझना शादी के विषय लड़का वकी आपकी नौकरी देख आ रहे हैं आपकी पढ़ाई लिखाई देखकर आ रहे हैं उनसे शादी नहीं करना वो अगर आपको देखकर आ रहा है तो सिर्फ ही शादी करना आपकी नौकरी देखकर आ रहे हैं इसका मतलब लालची हैं, किसके लिए आ रहे हैं पैसे के लिए और आप काम कर कर के ऊक जाओ इनका डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगा हर छह महीने दो दो सूट नहीं खरीदने पड़ेंगे इसलिए उनको बोलो मेरी नौकरी चाहे कुछ हो खाना खिलाना है ना देखभाल करना है ना मैं देखभाल करूँगा पति होना है तो मैं वो क्या करूंगा अपना फर्ज निभा तो हाँ अच्छा, तो तो अपना मतलब निकालना इसलिए ऐसे आने वालों से कृपया कर दस कदम दूर ही रहो बोलो मैं विश्वासी हूं मैं यशु को प्रभु कर मानता हूं मानती हूँ प्रार्थना कर कर देखो पसंद आता है नहीं आता तो रहने दो हाँ ज्यादा फिर बात आगे बढ़ने के बाद जब लग गया कि ये पक्का हो रहा चलो तो हाँ नौकरी है ये है वो है नौकरी मेरे को इतना इतना नहीं है तो क्या होगा वो नौकरी है तनख्वाह कितनी है अरे आपको मेरी तनख्वाह से क्या मतलब है देखभाल करूँगा ना मैं भीक मांग लू चाहे सड़क झाड़ू मार लूँ देखभाल ही तो करना है मैं कर दूंगा ये मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ बहुत से ऐसे लोग डिमांड रख कर आते हैं और फिर मैं अभी लोगों को साफ साफ बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ में भी बोला बाकी कुछ नहीं है तो भी इतना पूछ लेना घर में टॉयलेट है या नहीं नहीं तो शादी के बाद मुझे बोलेंगे बोतल लेकर बाहर जाने के लिए शादी होना है तो घर में गया होना लगभग पंजाब में इधर सब अभी सब सरकार स्ट्रिक्ट कर रहा है इसलिए अच्छा आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था एक आदमी की शादी का सारा बया सब कुछ सेट हो गया शादी का वो बर रही थी वो नागिन का पता नहीं कोई नागिन का गाना है तो किसी ने बोल दिया देख डीजे में नागिन का गाना चल रहा है तो डांस कर ले बस लड़का खुश हो गया डांस किया लड़की बोलती रहने दे वो चले गए घर बोलती मुझे इससे शादी नहीं का किसी और से शादी कर बैठी लड़का डांस भी कर गया सांस भी निकल गई बेचारा ऐसे ही रह गया कारण क्या है आजकल ऐसे लोगों को बुद्धू बनाना आसान नहीं है आप ये बात ध्यान रखना कई लोग आपकी पढ़ाई देख कर आएंगे अगर लड़कियाँ हैं तो बोलते कितनी तक पढ़ी है पढ़े हैं वो सब क्योंकि फिर आपको वो इस्तेमाल करेंगे पैसे कम के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो बोलेंगे जाइए ना काम करिए ना आप लाइए और पैसे घर वालों को नहीं देना पैसे हमें देना ऐसे बहुत से केस होते इसलिए इसमें प्रार्थना करें प्रार्थना कर कर प्रार्थना कर कर आने वक्त ये कहीं भी जो चलाकियाँ आ रही हैं आपको आराम से क्या हो जाएगा मालूम चल जाएगा सो मुख्य बात क्या करना भाई लोग बोलो क्या करना किस के लिए खूबसूरत लड़के के लिए नहीं बहन लोग बोलो किसके लिए नहीं खूबसूरत लड़के के लिए नहीं प्रभु जिसको तूने मेरे लिए चुना है उसको क्या करना पहचाना है पहचाना अगर अंध हो अगर काली हो या गोरा हो, प्रभु जो तूने मेरे लिए तैयार किया क्योंकि हमारा विश्वास है परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा अच्छा ही कर फिर किसी पास्टर के दबाव में आकर नहीं करना माँ बाप के दबाव में आकर किसी के दबाव में आकर शादी नहीं करना फैंस आपका क्योंकि आज के जमाने में अगर सही के साथ शादी नहीं हुआ इतना नरक है so इसलिए आपको विषय समझ में आया हमें प्रार्थना आंखें बंद करके या खोल कर करनी चाहिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ आप लोग फोन में बात करते हो कैसे करते हो आंख बंद करके आ? कैसे बातें करते हो आंख तो नहीं बंद करते ना क्यों प्रार्थना करने आप किसी से बात कर रहे हो, फोन में जैसे बात कर रहे हो बात कर रहे हो, सिर झुकाए आंखों को बंद करें क्यों अगर सिर ना झुकाए आंख बंद ना करे आप इधर उधर देखते रहोगे इसलिए हम लोग क्या आंख बंद करो आंख बंद किसके लिए किया जाता है ये आपका ध्यान आगे पीछे ना आ जाए सो so, आप गाड़ी हो कर प्रार्थना करना है तो आंख बंद करोगे तो आपको तो मालूम है होगा क्या घर में रसोई में काम कर रहे प्रार्थना करने को तो बंद करोगे, हो जाएगी। प्रार्थना बात कर रहे आप, आप जब नहीं रहे आप बात कर रहे हैं सो so, हर समय आंद करना जरूरी नहीं अगला जैसे हमारे अंदर पवित्र आत्मा नयन के कार्यो को प्रकट करने के लिए आया क्या यीशु मसीह भी प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने उनके उनके उनके अंदर सवाल पूरा कर दो समझ में नहीं आया जैसे हम अंदर पवित्र आत्मा नया जन्म के कार्य को प्रकट करने के लिए आया क्या यीशु मसीह में भी प्रकट करने के लिए अब वो बात समझाने के लिए यीशु मसीह के अंदर भी नया मनुष्य था यही है शायद सवाल मुझे नहीं मालूम या तो जिसने भी सवाल लिखा अगला एक सवाल स्पष्ट करके लिख दे मैं अगले क्लास में क्लियर कर दूँगा जिसका भी सवाल हो क्लियर कर दीजिए ये मसीह के अंदर क्यों क्योंकि अगर वो विषय छेड़ेंगे तो बड़ा है लेकिन क्लियर सवाल दे दीजिए पवित्र आत्मा की भरपूरी का मतलब है जब का मन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है और आमिक जीवन में बढ़ना चाहता है बढ़ बड़ नहीं है बड़ नहीं है कारण है समझ में नहीं है पवित्र आत्मा की भरपूरी का मतलब है का क्या मतलब है ऐसा क्लियर कर दीजिएगा जब मनुष्य का मन परमेश्वर की इच्छा को करना चाहता है और आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है बढ़ नहीं है कारण है इसको भी क्लियर कर दीजिए कृपया गाना गाइए दिल मेरा ले ले रब ईश्वर तेरे समीप में पहुँचू ये ये दो गाना आया दिल मेरा ले ले रब और ईश्वर तेरे समीप में पहुँचू ठीक है नोट कर लिया हाँ। यदि कोई हमारा मित्र हो लड़का लड़की हो और वे अन्य जाति का हो तो उसको प्रभु में लाना हो तो और वे प्रभु में आना चाहते हैं तो क्या ला सकें अगर हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर वो प्रभु में आना चाहते हो तो हम उसको प्रभु में ला सकते हैं देखिए अब इसमें एक चलाकी भी है मन तो लग गया शादी करना है अब ऊपर से नियम है जब तक विश्वासी नहीं होगा शादी नहीं होगा तो अब हमने कुछ ना कुछ तो करने कैसे ना कैसे इसको क्या बना दे विश्वासी बनाए और ध्यान रखे पढ़िए वचन में दूसरा कौरंती चौदह कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवाल पूछ लीजिए पहला कुरंत दूसरा कुरंथी छह का चौदह पढ़िएगा विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल या ज्योति और अंधकार की क्या संगति और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मे का क्या संबंध क्योंकि हम तो जीव परमेश्वर के मंदिर हैं जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूँगा और मैं उनका परमेश्वर हूँ और वे मेरे लोग होंगे इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुभ वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है so, इधर परमेश्वर के वचन में साफ लिखा चौदाह वचन पढ़िए क्या लिखा अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो हाँ, अब इधर अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जूतो ये तस्वीर आप देखिए ये है एक अविश्वासी का ये जो इस साइड में है अंदर कौन है अंदर कौन है इस अविश्वासी के अंदर कौन बैठा है पाप बैठा ध्यान से आपने समझना पंगा क्या है अविश्वासी का अंदर पाप का राज्य है यानी ये वो ही करेगा नहीं करना इसका स्वभाव ऐसा है। पाप इसको कंट्रोल कर रहा इसके स्व इच्छा में परमेश्वर की इच्छा नहीं मानेगा इसकी भावना भी बिल्कुल बिगड़ी हुई है दूसरों को दुखी करते हुए खुश होता इच्छा शक्ति में कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं चाहेगा ये किसकी हालत है लड़का हो या लड़की अविश्वासी की स्थिति क्योंकि अंदर किसका राज्य है पाप का राज्य है समझाने के लिए जिसके अंदर पाप का राज्य उसकी शक्ल मालूम कैसे उसकी शक्ल है इसे दिखाई दे रहा अंदर पूरा क्या है वो मोर देखा घमंड को दिखाता शरीर की इच्छाएं चतुर है ये मोर डक बकरी सांप सूअर, शेर कछुआ ये सब क्या दिखा रहा है इसके अंदर की स्थिति बाहर खूबसूरत है पढ़ाई लिखाई है अच्छी नौकरी है अच्छे परिवार का है देखने में आपसे बड़े प्रेम से व्यवहार करता मीठी बातें करता लेकिन इसके अंदर की स्थिति क्या है कौन राज्य कर रहा है पाप का राज्य है सो so, एक विश्वासी का कैसे विश्वासी के अंदर का देख लो कैसे है ये देखिए विश्वासी का शकल भी देखो फर्क है नहीं है विश्वासी के अंदर का सिद्धांत क्या है यीशु मेरा प्रभु है मैंने प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना जो मेरे जीवन में होगा प्रभु भलाई के लिए करेगा सो दोनों के बीच में आसमान जमीन का फर्क है ये अगर दोनों इकट्ठे आ गए तो पक्का चिंगाया निकलेगी आपकी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी शुरू में क्या लगता है कि नहीं आप यीशु पर विश्वास करते हो ना वो लड़का हो या लड़की हो बोलेगा जी मैं भी आ जाऊंगा मैं भी चर्च में आऊंगा हाँ बपतिस्मा लेना एक ही बार लेना या दो बार लेना या तीन बार लेना मैं कितने मर्जी डिपकी लगाने के लिए भी तैयार हो जाए क्यों कैसे ना कैसे क्या करना शादी करना सो आपने ध्यान रखना जिसके साथ आपने ज, आपका उमर निकालना है ये दो दिखेल नहीं है आपका उमर निकालना है ध्यान रखे दोनों के अंदर यीशु का राज्य होना यीशु को क्या किया प्रभु कर कर माना उनके साथ दोस्ती डालो ये नहीं कि अन्य जाति आए उसको मैं वचन बताऊंगा और वो में आ जाएंगे और कई लोग हमारे पास आते आत्मा जीतना है ना और तो जीत लो ना हमें क्या है फिर लेकिन बाद में घपले होने के बाद हमारे पास नहीं आना आप तो आत्माने के लिए गए थे ना जीत लो ना जीतते जीते आपको खिंच कर ले जाएगा कितने लोग हैं शादी यहां हो गई उस समय बोले आत्मा जीतना है अब ना ये इधर करे रहे धोबी के कुत्ते की तरह ना तो घर के ना गार्ड के अब बैठकर रो रहे हैं सो so, आप उनके साथ जिनके साथ अपना जीवन पूरा बिताना है ये खेल नहीं है ध्यान रखें वचन में लिखा है यह से परमेश्वर ने बोला वचन से तू दाए बाए नहीं मुड़ना आप इसमें से दाए बाएं मुड़ेंगे आपको ही भुगतना पड़ेगा किसी और को नहीं फिर बाद में रोने वक्त हमें दुख तो आएगा लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे पिछले दिन एक भाई जिसकी शादी मैंने पढ़ी, पहले ही बताया था ये नहीं हो पाएगा साफ साफ बताया गया नहीं हो पाएगा आप दोनों का जमेगा नहीं तब बोला गया नहीं शैतान हमारी शादी उन्हें देना नहीं चाहा मैंने शादी रोक दी क्योंकि कुछ बीच में बात आ गई मैंने बोला नहीं हो पाएगा ऐसे हम आपको प्यार करते नहीं चाहते आपका जीवन बर्बाद हो तब मुझे एसएमएस किया गया कि हम इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हैं मैंने बोला आपको पहले दिन ही बताया था इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना ध्यान रखें जब तक शादी पक्का नहीं होता है तब तक क्या नहीं होना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना बहुत खम लगेंगे और वो जखम आपकी जिंदगी भर के लिए होगा आज मालूम है आज नौजवानों में क्या है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे बाद में जिसको प्यार करता था वो किसी और के साथ शादी करके चले गई और आपको दुखी छोड़ गई अब कल आपकी जब शादी हो जाती है ना वो जो जखम अंदर है वो कभी सूखेगा नहीं सो जिसके अंदर येशु को प्रभु कर कर माना नहीं है उस व्यक्ति को आपको दर्द पहुँचाने में उनको कुछ दिक्कत नहीं है इसलिए हाथ जोड़कर बिनती है इमोशनली किसी साथ इन्वॉल्व नहीं होना आपके लिए बहुत दुख का कारण बनेगा सो so, इसमें ध्यान दीजिए अंदर जो विश्वासी उसके अंदर यीशु है प्रभु है प्रभु के वचन के लिए देखिए ना यह है जिसके अंदर उद्धार नहीं हुआ उद्धार हुआ व्यक्ति का यह है स्वभाव यह नहीं होगा एक विश्वासी का फायदा क्या है सिद्ध नहीं होगा कमियां होंगी लेकिन यीशु अंदर प्रभु होने के कारण पवित्र आत्मा इसके अंदर होने के कारण हम प्रार्थना कर सकते हैं इस व्यक्ति को क्या होने के लिए सुधरने के लिए लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंदर नया मनुष्य है नहीं उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है आप किस आधार पर प्रार्थना करेंगे इसलिए इस सवाल का जवाब को समझ में आया किसी को विश्वास में लाने के लिए क्या ना करो कोशिश ना करो ऐसा नहीं आएगा सौ में से कोई एक आ गया तो वो तो कोई रेयर केस है लेकिन आप उनके साथ दोस्ती डालो अगर शादी का विषय आ, क्योंकि आपने जिंदगी भर उनके साथ बिताना, दोनों का सिद्धांत एक होना दोनों के जीवन में प्रभु एक होना प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना वचन के अनुसार नहीं है फिर हमारी चर्च में नए साल के मीटिंग की जाती है इसी को लेकर हमारे नजदीकी मसीह लोग हमसे सवाल उठाते कि अगर जन्मदिन नहीं है तो वचन के अनुसार तो क्या नया साल की मीटिंग वचन के अनुसार है कृपया ध्यान रखें नए साल का मीटिंग एक दिन के तौर पर मनाया नहीं जाता है दिसंबर 31 को हम सब प्रार्थना के सपू के सामने आते हैं क्यों साल भर का ही है प्रभु पिछले जनवरी से लेकर तूने अभी तक मुझे भाला मुड़कर आप बैठकर हिसाब करते हैं कि भलाइया कितनी गलतियां एक एक गलती को आप मुड़ देख रहे हैं इस गलती से मैंने क्या सीखा इस गलती से क्या सीखा और प्रार्थना के साथ नए साल में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि मालूम नहीं ये नए साल में क्या क्या आएगा एक विश्वास के साथ हम सो so, नया साल हम मनाते नहीं हैं हम दिसंबर 31 को प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने आ रहे किसके लिए साल भर का क्या ले रहे हैं हिसाब ले रहे हैं दिसंबर 31 हिसाब लेने का नहीं उस दिन दारू पीकर टूने का दिन है बाइबल में उसके लिए है नहीं सो so, सिर्फ दिसंबर 31 नहीं हम हर रविवार आने वक्त कब का देखते हैं पिछले हफ्ते को मुड़कर देखते हैं और आपको याद होगा पास्टर जी चर्च में बोलते हैं इस महीने का पहला रविवार है, यानी पीछे मुड़ कर उस महीना सो so, आप हर रोज शाम को वो दिन का हिसाब लेते हैं हर रविवार को सप्ताह का हिसाब लेते हैं हर पहले रविवार को पिछले महीने का हिसाब लेते हैं और दिसंबर इकतीस को का पूरे साल भर का हिसाब जिससे आप प्रभु को धन्यवाद देने का एक समय प्रभु तूने साल भर चलाया एक गलतियों से तूने मुझे खाया वो सीखते हुए प्रार्थना के साथ नए साल में विश्वास से प्रवेश कर रहे हैं अगला सवाल मैं चलना चाहता हूं पर चल नहीं पाते क्या करें हम ध्यान से आप समझिए आपके अंदर नया मनुष्य आया परमेश्वर से जन्म लिया वचन भी है पवित्र आत्मा भी है क्या पवित्र आत्मा आपको चलाने के लिए सामर्थ्य नहीं देगा बोलिए वचन में निकाल लीजिए यह हुचार सोलह अध्याय सोला, उसका साथ से पढ़िए तो तो भी मैं मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि यदि ना तो तुम्हारे ना वह सहायक पास आएगा वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा परंतु तुम यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा भेज दूंगा और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा आगे पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ अब इधर प्रभु यीशु कह रहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा क्यों ना आएगा? क्या क्या शब्द क्या लिखा सहायक इंग्लिश में क्या है कम्फोटर सोच कर देखिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए जान दिया और हमारे अंदर किसको भेजा है किसको सहायक को भेजा पवित्र आत्मा आप दर कब आया कौन से दिन आया बोलिए पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर कौन से दिन आता जिस दिन अन्य भाषा बोलते हैं नहीं जिस दिन मैंने किसको माना यीशु को प्रभु करकर कर माना तो पवित्र आत्मा परमेश्वर परमेश्वर कितने है? एक ही परमेश्वर वो एक ही परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन व्यक्तित्व है यीशु के तौर पर क्रूस पर कीमत दिया और पवित्र आत्मा के तौर पर सहायक मेरे साथ है कब आया जिस दिन मैंने यीशु को अब उदाहरण अब हमें से किसी एक भाई का नाम बोलो हाँ आपका नाम भाई साहब शशि ये शशि भाई मैं उधर बुरा ये मीटिंग में हम बैठे थे प्रार्थना कर रहे थे तो अचानक इन्होंने चार पांच लोगों को लात वात मारना शुरू किया और बड़ी मुश्किल से इनको बांध कर हमने रख दिया मीटिंग खत्म होने के बाद भैया होश में आ गए और आप इसके हाथ मिलाओगे बोलिए मीटिंग के बाद गले लगोगे सच बोलना है जो बगल में बैठे हैं ना ये भी बगल में रहेंगे और ये भाई बोलेगा क्या हो गया कोई मेरे से बात ही नहीं करता और सब मुझे ऐसे ध्यान से देखते हैं क्या हो गया तब एक जाकर बोलता तेरे को वो क्या गया था वो बोलेगा मेरे को क्या मालूम क्या हुआ था क्या हुआ था नहीं तूने तो चार पांच लोगों के ला मारे तू तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में है तब आप बोलो ये भाई को क्या इसके अंदर क्या होगा एक बहम बैठेगा कि मेरे अंदर गया है बोलिए इनको क्या लगेगा सच्चाई क्या है मेरे अंदर क्या है दुष्ट आत्मा है उदाहरण बोल रहा हूं अब ये चलते फिरते समय हमेशा इसके मन में क्या है मेरे अंदर कौन है हा? है ना उदाहरण बोल रहा हूं अब आप इसके सब बैठोगे किसी मीटिंग में हा? अभी इधर से मीटिंग खत्म हो गई स्टेशन में जाना है। भाई साहब बोलता चल मैंने भी जाना नहीं तू रिक्शा में जा मैं इसमें क्यों कोई ठिकाना थोड़ी है नहीं उदाहरण एक दुष्टात्मा एक व्यक्ति में आया आपके अंदर भय आया आपको लगने लगा ये शशि थोड़ी है इसके अंदर और भी कोई मैं उदाहरण बोल रहा हूँ सोचकर देखिए हम जितने बैठे हमारे अंदर दुष्टात्मा नहीं कौन है कौन है पवित्र आत्मा उद्धार पाने के दिन से आपके अंदर अभी है पक्का है नहीं है भूत पकड़े हुए को तो ऐसा जाता मेरे अंदर गया है है भूत है। आप मुझे हम तो ऐसे चलते जैसे कि कोई नहीं जबकि वचन कहता है और आपको भी मालूम है कि हम किसके पुत्र हैं परमेश्वर के पुत्र हैं सो मेरे अंदर सहायक पवित्र आत्मा कब से आकर बैठा आगे सोलह का तेरा, सो तेरा। परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, आएगा, सत्य सत्य का का तो तुम्हें सब मार्ग बताएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा क्या करेगा देखिए वो जब आएगा क्या क्या कर रहा है सबसे पहले पाप के विषय में आपको उसके आठ में पढ़िए क्या लिखा है और वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा पाप धार्मिकता और न्याय के विषय पवित्र आत्मा जिसके अंदर आ गया ना उसको यह पवित्र आत्मा यह तीन बातें बताता है पाप यानी गलती करते ही पवित्र आत्मा आपको चौकस का गलती करने के पहले आपके अंदर विवेक भी है और फिर कौन भी है पवित्र आत्मा भी है विवेक है नया मनुष्यत्व है पवित्र आत्मा है एक इसमें पुराने व्यक्तित्व में जब पाप से छुटकारा पाया आप गलती करते एक उदाहरण किसी लड़की को अभी ये बहने बैठी बहन लोग भी ध्यान भाइयों को सच्चे मन से देखने कोई दिक्कत होती है भाई के तौर पर देखने का दिक्कत होती है बोलिए भाई लोग बोलो बहनों को अपनी बहन की तरह देखने का कोई दिक्कत है सीधा देखकर बात कर सकते हो ना कोई दिक्कत नहीं लेकिन अंदर जब मन बदल जाता है फिर सीधा देखोगे हाँ जी बहन लोग बोलो भाई लोग बोलो फिर कैसे देखेंगे ऐसे ना देखेंगे क्या हो गया अरे कल तक सीधा देखता था इस बहन को आज तू ऐसे टेढ़ा होकर क्यों देख रहा है? क्या हो गया बोलिए नौजवान हो ना सीधा क्यों नहीं देख पा रहे अंदर क्या आ गया कुछ सोच क्या हो गई बदल सोच बदलते ही आप एक दूसरे को सीधा देख नहीं पाते हैं वो है अंदर का विवेक का काम तो हम खुद जब फैसला कर लिए कि मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलना पवित्र आत्मा आपको सायरन मारने लगा ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है ठीक नहीं है लेकिन क्या करते हैं जैसे कलम ने पढ़ाना पाप थोड़ी देर का क्या देता है मजा देता है तो हम विवेक की बात को छोड़कर पवित्र आत्मा को दुखी करकर कर, हम बोलते कोई दिक्कत नहीं और फिर अगली हमारी सोच क्या है प्रभु से माफी मांगे कौन सा बड़ी बात है सिर्फ क्या मांगना है गलती कर लो और प्रभु से माफी मांग लो सो so, मैं पिछले दिन सड़ोरा में वो विषय लिया अब आप लोगों को मालूम नहीं आप वो सड़ोरा का क्लास भी सुन सकते हैं यूट्यूब में भी वो है मैं आपको सिर्फ एक बात दिखाने के लिए है इसराइल परमेश्वर की जन्म है ना ये मालूम है परमेश्वर ने जो अपने लोगों के साथ किया आप लोगों ने किसी ने हिटलर के बारे में सुना हिटलर का जो हॉलो था ये हालत की थी परमेश्वर ने अपने लोग इसराइलियों के साथ ये थी उनकी हालत गैस चैंबर में डाला था फाइव मिलियन को हिटलर ने गैस चैंबर में डालकर मारा ये कौन है ये कौन लोग हैं इसराइली बोलने से परमेश्वर की चुनी हुई वंश गलती करने के करन और इनको जब मारा गया इनको जो सताया गया दुनिया में किसी कौम को ऐसे सताया नहीं गया जैसे यहूदी को सताया ये देखा कैसे सताते थे इनको इन्होंने बोला था यीशु को बोला था तेरा खून हमारे और हमारे बच्चों पर आने दो मालूम है वो कैसे दोनों साइड में पिक्चर से समझ में आ रहा है नट टाइट करते हैं इसको बीच में से फाड़ रहे हैं इनको पित्तल के इस सांड के अंदर डालकर कर पित्तल का तंदूर बनाया गया मैं ये क्यों पिक्चर दिखा रहा हूं आप ये ना सोचें कि गलती करने से माफी मांगने से परमेश्वर माफ कर देगा वचन में लिखा है धोखा ना खाओ परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे तो आपको पवित्र आत्मा हम समझ हम चल नहीं पाते क्यों चल नहीं पा रहे सत्य में चलाने के लिए पवित्र आत्मा आया है जो आप पाप करते ही कायल करता धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में का करता फिर नीचे हमने तेरह में पढ़ा हर सत्य में आपको चलाएगा होने वाली बातें भी आपको लिखा है ना होने वाली बातें भी आपको बताएगा उसके साथ आप पढ़ लीजिए पंद्रह जो कुछ आ, नहीं पंद्रह का आप सोलह पढ़िए पंद्रह का सोलह तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया एक पंद्रह का छब्बीस सोलह नहीं छब्बीस सॉरी परं जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा तो वो मेरी गवाही देगा अगला चौदह अध्याय निकाल लीजिए उसका सोला पढ़िए और मैं पिता से विन करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे सर कब तक रहे सो so, पवित्र आत्मा परमेश्वर ये शक्ति नहीं है व्यक्ति है हवा नहीं है परमेश्वर खुद है उसके लिए शब्द इस्तेमाल ये को हम उद्धार करता बोलते हैं परमेश्वर को हम यीशु क्यों बुला रहे हैं क्योंकि उसने मेरे पापों से क्या किया छुड़ाया पवित्र आत्मा को क्या नाम दिया गया सहायक पुत्र क्या है उद्धार करता है पवित्र आत्मा कौन है सहाय तो सोच कर देखिए मैं और आप हम सबकी सहायता के लिए पवित्र आत्मा अंदर है सत्य में चलाने के लिए हमारे अंदर है और कब तक आपके साथ रहेगा हमेशा आपके साथगा हाँ उसका सत्र पढ़िए अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है हाँ। और वह तुम में होगा हाँ। मैं उस, हाँ, उसका 26 भी पढ़े, 14 का 26। परंतु सहायक अर्थ पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा मैं तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मैं तुम्हें सब बातें सिखाएगा मैं तुम्हें सब बातें सिखाएगा लिखा सब बातें का मतलब आपकी पढ़ाई में मदद करेगा बोलिए नौकरी में मदद करेगा हाँ जी आप इसके साथ एशया ग्यारह निकालें ऐशया ग्यारहवा अध्याय उसका ए पढ़िए। दूस, दूसरा आयत पढ़ लीजिए और यहोवा की आत्मा हाँ। बुद्धि और समझ की आत्मा युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी कितनी आत्माएं गिन कर मुझे बता दो गिनकर बता दो कितनी आत्माएं है हाँ जी छे कोई बोलता है सात फा, फाइनल कर लो बहन लोग बोलो छ एक आत्मा है ये छे बोलते है कोई आठ बोल रहा है कोई सात बोल रहा है गिनती कर लो नहीं एक कहां है कितने हैं एक आत्मा है अलग अलग नहीं लिखे वो जो अलग अलग लिखे वो कितने हैं वो बता दो आत्मा तो एक है मुझे भी मालूम है सवाल पूछते पूछते आप भी चलाक हो गए कितने कितने अलग अलग हैं उसमें छत आठ देख लो सबसे पहले पढ़ो अब पढ़ो सबसे पहला और यहोवा की आत्मा सबसे पहले यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा युक्ति और पराक्रम की आत्मा युक्ति और पराक्रम की आत्मा कितने हो गए रुक जाओ फिर आगे और और योवा के भय की आत्मा कुल कितने सात पवित्र आत्मा एक ही है लेकिन इस एक आत्मा में ये सात अलग अलग खूबिया हैं पुराने नियम में पवित्र परमेश्वर आदि से आपको मालूम है ना उत्पत्ति में पृथ्वी बेडोल और और उसके ऊपर वही आत्मा जो पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था वही आत्मा जिससे सृष्टि हुआ है वही आत्मा पुराने नियम में किसी के ऊपर पूरा का पूरा नहीं आता था किसी दाऊद के ऊपर सामर्थ के साथ आया जब गोलियात को मारना था शेर को जब फाड़ना था यह पवित्र आत्मा उसको क्या दिया सामर दिया और किस किस को दिया पुराने नियम में सिमसोन को यही पवित्र जो आपके अंदर पवित्रात्मा परमेश्वर है उसी पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कोई दूसरा नहीं सिमसोन को बल दिया शेर को फाड़ डाला 300 लोमड़ी को पकड़ा आपके अंदर यूसुफ को क्या दिया ताकत नहीं दिया लेकिन क्या दिया ज्ञान दिया बुद्धिया सुलेमान को भी क्या दिया बुद्धि दिया तो ये पढ़िए दोबारा पढ़िए उसका क्या लिखा है कौन सा कौन सा आत्मा है? ये तो युवा का आत्मा है एक नंबर दो बुद्धि और समझ की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा मालूम है ये क्या? ये आगे वरदानों में भी आता सो so, आपके अंदर आया पवित्र आत्मा परमेश्वर थोड़ा नहीं आया पूर्थ के साथ आपके अंदर बैठा जैसे होता है ना क्या बोलते हैं आपके फोन में अभी के एंड्रॉइड फोन्स हैं बीच बीच में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है बोलते हैं ना अपडेट कर लो पवित्र आत्मा कभी अपडेट होगा हा? पूरा का पूरा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ आया कौन से दिन अब ऊपर से डाउनलोड कुछ नहीं होगा ये ना सोचो कि मीटिंग में बैठे प्रार्थना करो प्रभु शक्ति पाए तो आप सोचते ऊपर से और नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा कुछ नहीं डाउनलोड होगा पूरा का पूरा व्यक्त सामर्थ्य के साथ आपके अंदर बैठा ज्ञान भी देगा बुद्धि भी देगा सामर्थ भी देगा ये सब के साथ आप ये अंदर होते हुए भी आप क्या बोल रहे हो मेरे से ज्ञानी हो रहा चला जा रहा ऐसे कैसे आपकी सहायता के लिए पवित्र आत्मा पूरे सामर्थ्य के साथ आपके अंदर जब है आपको चलाने के लिए शक्ति रखता है बोलिए चला सकता है लेकिन दिक्कत मालूम क्या है हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण नहीं देते पवित्र आत्मा को हम शोकित करते देखिए पवित्र आत्मा व्यक्ति है पढ़ी दूसरा कुरन थी का ग्यारह दूसरा कुरन बारह का ग्यारह मैं मूर्ख तो बना परंतु तुम्हें मुझसे यह बर्बस करवा क्षमा करिए सेकंड क्वरन थी फर्स्ट क्वर सॉरी फर्स्ट क्वरन थी ट्वेल्व इलेवन पहला क्वरन थी का आप उसका चार से पढ़ लो क्षमा करिएगा वरदान तो कई प्रकार के हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं। परंतु आत्मा एक ही है, है। आत्मा एक ही है और सेवा भी कई प्रकार की है हाँ। परंतु प्रभु एक ही है परंतु प्रभु एक ही है हाँ आगे और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। परंतु परमेश्वर एक ही है परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है आगे किन्तु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है सबके लाभ पहुंचाने के लिए आगे क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। बुद्धि की बातें दी जाती और, है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें कौन सा उंगली में गिनती करना बुद्धि की बातें नंबर ज्ञान की बातें फिर और किसी को उसी आत्मा ऐसी विश्वास तीसरा विश्वास और किसी को उस एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता Number है नंबर चार चंगा करने का वरदान फिर फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति कितने हो गए सामर्थ की शक्ति आगे और किसी को भविष्यवाणी की किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख किसी को आत्मा की परख कितने हो गए फिर आगे और किसी को अनेक प्रकार की भाषा अनेक प्रकार की भाषा फिर और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना कितने हो गए आगे परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य पर, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है वो एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह हाँ? बांट देता है क्या लिखा है बहन लोग बोलिए और जिसे, जिसे जो चाहता, जो चाहता है वह बांट, बांट देता है आपके अंदर बैठा उसमें सात खूब है वो हमने देख लिया पवित्र आत्मा परमेश्वर में देख लिए ना अब आपके जीवन से अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रसन्न है तो कितने वरदान देगा नौ वरदान बांट देता अब ये नौ वरदान में सिर्फ मैं अलग अलग वरदान है सबसे पहला क्या है आठ में पड़ी क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है हाँ। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें इंग्लिश में लिखा है वर्ड वर्ड ऑफ ऑफ नॉलेज बुद्धि और ज्ञान इसमें फर्क क्या देखिए वरदान देने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर इस समय है वरदान जिसके अंदर है ना मालूम फायदा क्या होता है ये दो वरदान का सिर्फ मैं बता रहा बुद्धि और ज्ञान बुद्धि मालूम क्या है आप, आपके जीवन में या आपके सामने कोई परिस्थिति आती है कोई भी समस्या कोई भी परिस्थिति हो बुद्धि का वरदान है तो आपको रडार की तरह मालूम चल जाएगा ये क्यों है ये समस्या क्यों आया है आ साफ क्या हो जाएगा मालूम चल जाए हम लोग की अपनी गाड़ी है उसमें मैंने एक रडार लगा कर रखा है रडार कैसे है पुलिस वाले होते हैं ना स्पीड चेक करने वाले लेजर लगा कर जो गए वो दूर ही बैठे होता है मुझे कम से कम पाँच किलोमीटर पहले ही मालूम रहता है उधर एक बाबू बैठा तो मेरा रडार पहले से ही टिक टिक टिक टिक टिक, टिक आवाज़ करने लगता है जैसे नज़दीक आते उसका वॉल्यूम बढ़ता रहता अभी आजकल लेज़र भी रोड में लगाए हैं बाकियों को मालूम नहीं चलता पुलिस सोचती है चतुर है मैंने पाँच किलोमीटर पहले से ही उसको देख लिया मैं बड़े आराम से संत की तरह कैसे जा रहा हूँ धीरे धीरे धीरे जा रहा बाकी सब गोली की तरह जा रहे हैं मैं क्यों धीरे जा रहा हूं मेरे इसमें रडार में डिटेक्ट हो गया आगे कौन बेटा पुलिस ये लगा बैठी है सो so, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं जिसके अंदर ये तो मेरे रडार का बात पवित्र आत्मा जिसको वरदान देता है उसके सामने समस्या आते ही उसको बुद्धि का वरदान क्या बता देता है ये समस्या क्यों है और फिर अगला वरदान कौन सा है ज्ञान ज्ञान का वरदान मालूम क्या करता है सिर्फ समस्या बताता नहीं इस समस्या के बीच में से करना क्या है कैसे निकलना है वो भी साफ बता देता अभी हम लोग अभी अभी एग्जाम्पल हमारे अमित भैया क्या पढ़ रहे हो पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप पीएचडी कर रहे हैं ना आई में है आईआईटी में पीएचडी कर रहा है अभी एक बुरानी मानना में खुलकर बोल सकता इस आपने कितने आविष्कार किए कुछ नहीं हुआ ना मैं उदाहरण बोल रहा हूं आई में पीएचडी कर रहा अब प्रभु की मर्जी अगले साल जर्मनी जा रहा अभी तक कोई अविष्कार नहीं हुआ ये जो दुनिया भर जो बड़े आविष्कार करने वाले थे वो कॉलेज या स्कूल तक नहीं गए थे थॉमस एल्बर्ट था तीन पेटेंट थे उसके 350 आपको मालूम है ना प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी ने किया हा? मुझे समझ में नहीं आया कौन है न्यूटन है ना यूनिव में पढ़ रहा था लेबोरेटरी में बैठकर एनालाइज कर रहा था, बस कहीं बैठा दिमाग चलने लगा ये क्यों ये कैसे गिरा इसका मतलब कुछ छू मंतर है ये नीचे क्यों गिरता अगला आर्किमिडीज के बारे मालूम है वो एक दिन बाथ टब में नहा रहा था बात में वो नहाते टब तो में पानी आया तो उसका शरीर उठने लगा वो बाबू नंगा ही सड़क में भागने लगा क्या बोलते हुए बॉयसी नहाते टब में उसको मालूम चला रही पानी इंसान का वजन उठाती है ये यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा उनको उस समय एक स्पार्क आया कुछ है जेम्स वॉट जिसने एक काला इंजन बनाया था स्टीम इंजन मालूम है वो का इंजन किस चलता था हाँ जी भाप से भाप से चलता था कोयले से चलता था हाँ जी भाप से चलता था ना कोयले से नहीं चलता था सिद्धांत क्या था पानी को उबाल वो ड्राइवर कोयला डालता था क्यों चूल्हे में कोयला डालता था ताकि पानी क्या हो जाए उबले और जब उबलने वगैरह केतली के तरह ठप ठप करके क्या करता था सीटी मारते हुए चलता था जेम्स वॉट को कैसे मालूम चला बाप कोयले खदान में काम करता था माँ ने उसको एक दिन बाप के लिए चाय ले जाने को बोला तो वो बाबू छोटा वो केतली के पास ऐसे बैठे देख रहा न रहा। चाय बन रहा ढक्कन ठप ठप करने लगा और केतली का आगे से धुआ भी निकल रहा दुआ क्या बाप निकल रहा आइडिया क्लिक पानी को गरम करने से ढक्कन को उठाता है सो so मैं बोलने का मतलब ये सब 95 परसेंट दुनिया के आविष्कार सब विश्वासी हैं। परमेश्वर ने इनको दिया जिसके कारण कितना कुछ हो गया तो आप और मैं जो इधर बैठे इधर लिखा क्या है जिसे चाहता है उसे आपको क्या पवित्र आत्मा वरदान देगा आपके अंदर है नहीं है वचन में लिखा मांगोगे तो मिलेगा सो so, आप चल नहीं पाते मालूम क्यों नहीं चल पाते आप पवित्र आत्मा को क्या बोलते हैं मैं खुद चलूंगा ध्यान रखे आपके फैसले से आप कभी नहीं चल पाएंगे समझ में आ रहा ये मैंने आपको कल भी वो तस्वीर आया था वो सिर्फ दोबारा दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए आपने फैसला तो खूब अच्छा है आपका मैंने यीशु को जीवन दिया फैसला तो अच्छा है दिख रहा है ना लेकिन क्या हो रहा है आप स्ट्रेस है बैलेंस करना पड़ रहा है और फिर सबको आप बोलते एक उदाहरण आपसे बोल रहा आपके अंदर परमेश्वर है नहीं है? है नहीं है किस किस को विश्वास है मेरे अंदर परमेश्वर आरोप आपका बाप है हाथ नीचे बाप है है फिर हमें क्यों प्रार्थना करने को बोलते हो हमें क्यों बोलते हो प्रार्थना करने के लिए आपका बाप है या दादा है, है जी परमेश्वर आपका बाप है या दादा है हा? मेरा क्या है मेरा भी क्या है तो मेरा कोई वीआईपी कोटा है हा? कोई वीआईपी कोटा है आप मेरे से बोलोगे तो कोई स्पेशल चैनल से परमेश्वर के पास जाएगा जो आप आप है वो मेरा भी गया हाँ या मैं स्पेशल हूं बोलिए मैं आपकी तरह ही हूं जो मेरी सुनता है क्या आपकी नहीं सुनेगा मैंने भी प्रभु कर कर माना आपने क्या किया प्रभु कर कर माना लेकिन हम पास्ट के सारे मात्र मालूम क्यों चल रहे मेरी तो वो उसके साथ बनती नहीं आपने घर में देखा होगा ना मम्मी पापा का झगड़ा होता है होता है, नहीं होता कोई है जो बोलता है, नहीं होता होता है ना फिर थोड़ी देर चुप रहते हैं ना चुप रहते हैं ना इसी तरह हम परमेश इच्छा से जब हट जाते हैं फिर सीधा बात नहीं हो पाता इसलिए फिर किसको हम बीज का दलाल बनाते हैं फिलहाल कौन है, है? पास्टर जी पास्टर जी जय प्रार्थना कर दो तो मैं पेपर में जा रहा हूं तो हम क्या करें पढ़ाई नहीं किया तो हम प्रार्थना करें अगर हमने प्रार्थना की और पास हो गए आप तो हमें सिर्फ मिठाई का डब्बा ही दोगे और मालूम है जो आगे परेशानी करोगे क्योंकि पढ़ाई तो की नहीं थी प्रार्थना के सहारे पास हुए हैं तो हमें जिंदगी भर और खुदा ना चाहे आप डॉक्टर बन गया प्रार्थना के सहारे पढ़ाई किए बिना आप क्या बन गए तब आप बोलो दुनिया का बाजा बजाओगे नहीं बजाओगे दांत ये निकालना था ये निकाल दोगे कितना में होता क्योंकि क्या हो गया पढ़ाई तो की नहीं आप पढ़ाई करोगे तो प्रार्थना की जरूरत है हाँ जी आपको तो मालूम है ना पेपर के दिन आप तो बहुत प्रार्थना भी करते हो ना और हो सके तो किससे भी प्रार्थना करवाओगे पास्ट से क्योंकि अब तो बाकी फेल हो जाए मैं तो एग्जाम के दिन प्रार्थना करवाया अब रिजल्ट के दिन भी क्या कराओगे अरे क्यों आपने खुद प्रार्थना किया पादरी से प्रार्थना करवाया अब रिजल्ट के दिन आराम से जाओ ना हमें तो पहले से ही मालूम है प्रार्थना किसी की नहीं सुनी है इसलिए रिजल्ट के दिन भी क्या करवा रहे हैं प्रार्थना करवा रहे हैं हमारी हालत देगा सिर्फ आप पढ़ोगे तो पढ़ना प्रार्थना करना है लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे तो प्रार्थना से कोई फायदा है? बोलिए नहीं ना है so आपने करना क्या है परमेश्वर के इच्छे अनुसार चलोगे तो यही तो है सिंपल समय बहुत बार देखा इधर नहीं बाहर विदेशों में ऐसे साइकिल होते हैं ये ऐसे साइकिल मजे से जा सकते हैं आप बड़े मजे से लेकिन फर्क मालूम क्या है पीछे वाले का हैंडल क्या नहीं होता पीछे वाले का हैंडल वो घूमेगा नहीं पेडल वो भी मारेगी लेकिन दिशा कौन बदलेगा इसी तरह हम भी परमेश्वर को बोलते परमेश्वर इंडियन नहीं हमारा कौन सा साइकिल है विदेशी है परमेश्वर तू भी पीछे बैठकर क्या मार तभी ना तेरे को चढ़ाया है ये इंडिया वाले में तो पीछे तब तो कहां पेडल मारे इसे तो गुंजाइश ही नहीं लेकिन इसमें देख प्रभु तू पीछे बैठ और क्या कर ना वो पीछे बैठकर पैडल नहीं मारेगा सो so, आप क्यों नहीं पा रहे क्योंकि पवित्र आत्मा को जीवन का क्या नहीं दिया है नियंत्रण नहीं दे नियंत्रण दे दे चलाने के लिए सामर्थ्य है और जैसे अभी हम लोग प्रार्थना भी करेंगे वो आपको चलाने के लिए अंदर आया क्या क्या करेगा हर सत्य में आएगा सब कुछ सिखाएगा जो बातें आपको नहीं मालूम उसमें भी आपको क्या देगा ज्ञान और आप बोलो आप जिधर पढ़ाई करते हो आप जिधर नौकरी कर रहे हो दुनिया आपको देखकर कितनी बातें सीख सकती है ऑफिस आप, आप में होंगे छोटे सी हो छोटी सी नौकरी होगी छोटी सी नौकरी होगी बड़े ऑफिस में लेकिन आप परमेश्वर के साथ रोज बैठकर बात करते हो प्रार्थना करते हो मालूम कल आपका बॉस आपके पास आकर पूछेगा भाई ये इसका समाधान कैसे है उदाहरण में देख लो यूसफ जेल में था जेल में आने के पहले 44 के घर था गुलाम बनकर आया था लेकिन उधर का क्या बन गया बीबी को छोड़कर बाकी सब किसके नियंत्रण में यूसफ के वो जेल में चला गया जेल का भी जिम्मेवारी उसके हाथ में और फिर भी महल में आ गया पूरे मिस्र को क्या किया सो so आप चाहे छोटा सा काम चाहे कपेंटर का काम चाहे छोटा सा कोई भी काम आप दूसरों की तरह नहीं आपके साथ कौन है पवित्र आत्मा आप कितना कुछ कर सकते कितने आविष्कार कर सकते कितनी बातें आप कर सकते सहायता करने के लिए कौन पवित्र आत्मा है परमेश्वर आपके साथ है वरदान भी आपको देगा नौ वरदान है ज्ञान बुद्धि अकेला नहीं विश्वास, फिर उसके बाद सामर्थ्य के काम है ना पढ़ो क्या क्या और कौन कौन से किसी को उसी आत्मा से विश्वास विश्वास विश्वास का मतलब साधारण विश्वास नहीं एक अलग प्रकार का विश्वास मुझे विश्वास है तू चंगा हो जाएगा उठ वो जोश में आकर नहीं वो विश्वास आपको प्रोत्साहित करता है उठ तू चंगा होगा आगे और किसी को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान चंगा करने का वरदान हाँ फिर किसी को सामर्थ्य के काम सामर्थ्य के काम और किसी को भविष्यवाणी की किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा हाँ, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना हाँ, परंतु ये सब बस इतना काफी नौ no, वरदान आपको अगर इच्छा है तो आपको अगर इच्छा है तो आज आपको देगा वचन में लिखा है ना मैं पढ़ने का जरूरत तो नहीं बाप ने क्या बोला है मांगोगे तो लिखा ना? आपने क्या बोलना ऐ प्रभु तू मुझे क्या है? मुझे ये वरदान चाहिए सबसे पहले तू मेरे जीवन का पूरा नियंत्रण ले ले नियंत्रण का मतलब क्या है तू आगे बैठ मैं किधर मैं पीछे तेरी इच्छा के अनुसार तू मुझे चला ये आप प्रार्थना करेंगे तो आज ही अगर आप में से कोई है जिसको पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं मिला है आज ही प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण लेगा अन्य भाषा का अनुभव अभी तक नहीं है मांगोगे तो देगा आपके अंदर इच्छा है आज देगा वो पवित्र आत्मा अन्य भाषा कब हम बोलते हैं जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन का पूरा नियंत्रण ले लेता पूरा नियंत्रण मैं अपना कुछ नहीं है प्रभु तेरा नियंत्रण नियंत्रण मेरे जीवन में फिर जब पवित्र आत्मा लेता फिर आपको चिंता करने का जरूरत नहीं फिर बाकी सारा कुछ परमेश्वर समय पर करेगा समय पर करेगा लेकिन उसकी इच्छा के लिए क्या हो जाओ समर्पित हो जाओ उसी इच्छा के लिए मैं सिर्फ आपके लिए अपना एग्जाम्पल अगर बोलू तो बहुत है लेकिन हम उतना अनुभव आपके सामने क्यों नहीं बोलते क्योंकि अनुभव बोलेंगे तो फिर आप हमें एक दूसरे नजर से देखने लगोगे कि प्रभु का दास है सो so, इधर मैं एक, एक बोल रहा मेरा वीजा खत्म हो गया मैं दस साल से जा रहा था साल मेरा अमेरिकन वीजा जुलाई तेईस को खत्म हो गया मैंने अगला अभी अमेरिका जाना है तो मुझे वीजा चाहिए मैंने प्रभु के सामने यही शर्त रखा प्रभु अगर थे इस बार हम जब गए तो व्हाइट हाउस के सामने भी गए प्रार्थना किया प्रभु इतने साल आए प्रार्थना करने का मौका भी मिला प्रभु तेरी मर्जी है तो ही अगली बार अमेरिका जाना मेरे पास के लिए खुद लोग आए बोले हम स्पॉन्स करना चाहते मैंने किसी को नहीं बोला आप्लाई आप किया डॉक्यूमेंट्स है एम्बेसी जाने के बाद तो मैंने यही प्रार्थना किया प्रभु तेरी मर्जी है तो मिले नहीं है तो ना मिले कोई जबरदस्ती नहीं क्योंकि मेरे अंदर इच्छा है प्रभु तू भेजेगा तो ही मुझे जाना उन लोगों ने मेरे से कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं सिर्फ पासपोर्ट लिया कोई सवाल कुछ नहीं मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ इंटरव्यू भी नहीं दस साल का फिर टप्पा मार कर दिया प्रभु तेरी इच्छा समय परमेश्वर ने एक सौभाग्य दिया मान्य भाषा में प्रभु से बात कर सकते हैं प्रभु हमें अपने वरदानों से भरेगा लेकिन उसको जिसके अंदर क्या है उसके लिए क्या है इच्छा है कल शादी की बात आएगी आपको आराम से मालूम चलेगा यह है व्यक्ति नौकरी का विषय आएगा तो आराम से मालूम चलेगा यह जगह है जो प्रभु ने मेरे लिए रखा कोई भी विषय हो हर सत्य में चलाने के लिए हमारे साथ कौन है पवित्र आत्मा है सो अभी बाकी जो सवाल है मैं अगले सेशन में सबका जवाब दे दूंगा जिन्होंने वो क्लियर नहीं किया वो सवाल दोबारा लिख कर दे दे लेकिन अभी हम प्रार्थना करेंगे आपने अपने आप को जांचना क्या आपको पवित्र आत्मा का मदद चाहिए सहायक आपके साथ है सिर झुकाए प्रार्थना करें आपको सब सत्य में चलाने के लिए हर सत्य में चलाने के लिए वो आपके साथ है हा आप सत्य में चलना चाहते हैं हा ललुआ हा आहे भर भर कर जो बयान बाहर है अन्य भाषा में प्रार्थना करना आप कर सकते हैं जिसको अभी तक वो अनुभव नहीं मिला बोले प्रभु मुझे अनुभव चाहिए हाल लुया तुम कैंप में लेकर आया प्रभु इधर से मैं जाने वक्त तेरी आत्मा के नियंत्रण में मैंने जाना तूने ने यूसुफ को चलाया सिमसोन को दाऊद को प्रभु मुझे भी तेरी आत्मा चलाए मुंह खोलकर सिर्फ आप प्रार्थना करें जोर से स्तुति बोलने की कोशिश ना करें मुंह खोलकर सिर्फ प्रभु की महिमा करें प्रार्थना करें बात करें आराधना करें अपने आप पवित्र आत्मा आपके जबान का नियंत्रण लेगा और जिसको ये अनुभव मिला है प्रार्थना करे प्रभु मुझे वरदान चाहिए ताकि तेरी महिमा हो सके हाल लुया पवित्र आत्मा जिसे चाहता है देता है हाल लुया हाल लुया हाल ताली बला बला बला बला बला बला बला बला बला बला बला बला दरा में राधना करना है, ताली बजा सकते आदि से आराधना करे आपके बाप से बात करें मगत के अंत तक तेरे साथ हो आप चाहे कहीं भी हो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा हाललुया। प्रभु मैं दिल्ली में आया मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा सामर्थ के साथ जाना है तेरे वरदानों से कर मैंने जाना है चाहे आप कश्मीर से आए चाहे आप उधमपुर से आए चाहे आप पंजाब से हो चाहे आप फरुखाबाद से आए हो चाहे आप कहीं से भी आए हो प्रभु लाया है, आपको आशीष देना चाहता है स्तुति। stati stati hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah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 ee de de dalaka ridu telu dalaga gudagu ee de dalaka telu ee de bacha hallelujah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 हाला धन्य प्रभु स्तुति अभी हम प्रार्थना करेंगे फिर आपको प्रार्थना करने का मन है आप बैठकर अकेले प्रार्थना करें प्रभु तो मुझे अपने वरदानों से भर दे प्रभु तेरे नाम के महिमा के लिए मुझे कोई ना देखे केवल मेरे यीशु को लोग देखे प्रभु महिमा को देख सके हाल प्रेमी प्रभु हम आपका धन्यवाद देते बाप धन्यवाद हो प्रभु तेरे वायदों के लिए धन्यवाद सहायक के लिए धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए तेरे अनुग्रह के लिए तेरे संगति के लिए धन्यवाद देते हैं, बाप तेरे को प्रसन्न करने जीवन बिताने के लिए हम एक एक को मदद कर एक के को मदद कर ताकि जो भी हमें देखे बाप मुझे कोई ना देखे केवल तेरी महिमा प्रकट हो तू तो सच्चा है तू चलगा प्रभु हम खुद चल नहीं सकते तू चलाने के लिए सामर्थ्य है इसलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद दे इधर से प्रभु कोई भी वापस ना जाए जिसके जीवन में तेरा आत्मा का नियंत्रण नहीं है सबके सब पवित्र सब आत्मा का भरपूरी पाए प्रभु आत्मा के वरदानों से तू भर ताकि से जाने वाता हमारा जीवन हमारे परिवार के लिए हमारे कलीसिया के लिए हमारे देश के लिए आशीष का कारण हो हम कितने दिन जिंदा रहेंगे हम नहीं जानते लेकिन हर पल तेरी महिमा के लिए हम सबको तो आशीष दे यीशु मसीह के नाम से हम